भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथ समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विश्वान्न ते नागराज महामंत्र फलभागे ना सुख कि गिरो तस्त्रेत्रम मुद्दा श्री कहते हैं देवता और असुरो ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा उन्हें भी सम्मिलित कर लिया इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेती के समान मंद्राचल में लपेटकर कर भली भांति हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे तनई छ्यपति ओ महापुरुष चेषित न गृहणी वो व्यय पुच्छम परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई उन्होंने कहा कि पूछ तो सांप का अशुभ अंग है हम उसे नहीं पकड़ेंगे स्वाध्याय सुसपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी तुष्टि स्थितान् दैत्यान विलोक्य पुरोत्तम स्मय मानो वृषि जाग्रम हमने वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है उच्च वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं हम देवताओं से किस बात में कम हैं यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूछ पकड़ ली कृतस्थाना कृतस्थान कस्य कश्यप नंदनाथो परमा जत्ता अमृता इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे मध्यम लवे सौद्री भी भी जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरो के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा ते सुनिर्विंड मनस परिमलान मुख आसं से नष्टे ना बली इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब कुछ गिया खराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया सबके मुंह पर उदासी छा गई विलोक च विघ्नेश विधि तदे सरो संधि कृत् बपू का छप अद्भुत उस समय तो भगवान ने देखा यह तो विघ्न की करतूत है इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंद्राचल को ऊपर उठा दिया भगवान की शक्ति अनंत है वे संक, सत्य संकल्प है उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी पुनः परो महान देवता और असुरों ने देखा कि मंद्राचल तो ऊपर उठाया है तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए उस समय भगवान ने जम्बुद्वीप के समान एक लाख योजन फैली हुई अपनी पीठ पर को धारण कर रखा था महादिकच्छपो जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंद्राचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा अनंत शक्तिशाली आदिकच्छ भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो तथा रूपे नीयन उद्दीप देव गणाहा विष्णु हो दैवेन नागेन्द्र साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों से उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और नाग में निद्रा के रूप से हस्ते न सहस्री ब्रह्म भवेंद्र मुख्य अभीष्टो सुमनोभिवृष्ट इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाह भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर, इंद्र आदि स्थिति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे ने त्रो परेण समेता ममंथुर तरथा मदोत्कटा महादृणा छो इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में जिससे उसे कष्ट न हो प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया अब वे अपने बल से मध से उन्मत्त होकर मंद्राचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर मछली आदि जीव लुब्त क्षुभ्ध हो गए कठोर मकाले बली में धग्धा सरला ये ववन नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी उनके धुएं से पोलोम काले बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावा नल से झुलसे हुए देवान चवास शिखाहत प्रभान धुमाम धुम्राम बरम सृकान वर्सन भगवद सा देवता भी उससे न बच सके वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया वस्त्र माला कवच एवं मुख धूमिल हो गया उनकी यह दशा देख कर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी मथ्यमा तथा सिंधु यदा सुधान स्वयं इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत निकला तब स्वयं अजीत भगवान समुद्र मंथन करने लगे मेघ श्याम कनक पर कर्ण विद्यो, भ्राज दिलूलित कवच सब धरोक्त नेत्र मतना जगदय दंड सूखम गृहत्वादिदाद्रिही मेघ के समान सावले शरीर पर सुनहला पीतांबर कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी संपूर्ण जगत को अभ्य करने वाले अपने विश्व से वासुकी नाग को पकड़कर पकड़ रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे निर्मथ्यमान दुदं थे मकराह जब अजीत भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई मछली मगर सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे तिमितिमिंगल आदि मच्छ समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला तदुग्रेगम दूपम पर स्वरा अरक्षरणम सदा शुभम व अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा इस असह्य विश्व में विश्व से बचने का कोई उपाय भी तो न था भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्यामतम मुनी आसीन मद्रववर गहेतो तपोजुषाणी प्रणय मुहूं भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया प्रजापत उच हो देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना प्रजापतियों ने भगवान शंकर की की स्थिति देवताओं के के आराध्य देव महादेव आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं हम लोग आपके शरण में आए हैं त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए तम कह सर्वजगत ईश्वरों बंध मोक्ष तम स्वाम हर्चं कुशला प्रबंधार्थिहरम सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं गुणमैया तो सत्यादा भूमन ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम प्रभो अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं तम ब्रह्मा परम गुहम सव भाव नाना शक्ति भीरा भात तुम आत्मा जगदीश्वर आम आप स्वयं प्रकाश हैं इसका कारण यह है कि आप परम रहस्य में ब्रह्म तत्व हैं जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी है उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है क्योंकि आप आत्मा हैं अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर हैं सर्व हैं तम शब्द यो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव काल क्रतु सत्य मृतम च धर्म तय्यक्षरम यत त्रिविंदा समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान है आप ही जगत के आदि कारण महतत्व और त्रिविध अहंकार हैं एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों के वृद्धि और हास करने वाले काल हैं उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुरवाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है आप ही अ उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा क्षतिम विधुर्लोक भवांगजम कालम गतिम ते कर्णो रसनम जलेशम अग्नि आपका मुख है तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर यह पृथ्वी आपका चरण कमल है आप अखिल देवस्वरूप हैं यह काल आपकी गति है दिशाएं कान है और वरुण रसनेन्द्रीय है ना फिर नभस्ते श्सनम नभस्वान सूर्य से जलम स्मरे परमाण तवात्मा सोमो वनम भगवन् भगवं आकाश नाभी है वायु श्वास है सूर्य नेत्र है और जल वीर है आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका सिर है समुद्राग्रियो संघाम समुद्र आपकी कोख है पर्वत हड्डियां है सब प्रकार की औषधिया और घास आपके रोम हैं गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं आपकेम परमार्थतत्वम स्वयं ज्योतिवस्थित स्थित स्वामीन सद्योजादी पांच उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अभोर सद्यो जात वामदेव और ईशान लाभ पांच मुख हैं उन्हीं के से ३८ कलात्मक मंत्र निकले हैं आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है छाझाधर्मो जैसर्गो नेत्र सांख्यात्मन शास्त्र की दंभ में आपकी छाया है जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है वे सत्व रज और तम आपके तीन नेत्र हैं प्रभो गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित है और उनके कर्ता भी हैं ने गिरीत्रखिल लोकपाल कुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम जत्र सत्म ब्रह्म निरस्त भेदम भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है उसमें न तो रजोगुण तमोगुण एवं सत्गुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते काम्भरम त्रिपुर कालगराजनेकूतद्रुह क्षपयत स्तुत यस्वंत काल इधमात्मा कृतम स्वनेत्र वन्य लिंगम सिखिया भाषित नेद आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ त्रिपुरासुर और कालकूट अर्थात जिसको आप अभी-अभी अवश्य पी जाएंगे और अनेक अश्रों को नष्ट कर दिया है, यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता भी नहीं चलता ये तात्म गुरु तेनू नूती हातलजा जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा तो आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं होने का कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं वे मूर्ख हैं। आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने उनका वैसा कहना निर्लितता से भरा है तेह सस्य परस्यम नाद स्वरूप गमने प्रभुवंत भूम ब्रह्मा ब्रह्मादय कि मुत संतरे वो तत्सर्ग सर्ग विषया शक्तिमात्र इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कहीं क्या सकते हैं फिर भी अपने शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया ए तत्परम प्रश्यामो न परमते महेश्वर मृणा ही लोकश्य व्यक्ति व्यक्त कर्मण हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते महेश्वर यद्यपि आपकी लीलाएँ अव्यक्त हैं फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं श्री सुकुवाच तम कृपयामृत पीड़िता श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही शिववाच अहो बद भवान प्रजाप्य मतनोदूतान कालकूटादित शिवजी ने कहा देवी यह बड़े खेद की बात है देखो तो सही समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आपड़ा। आसाम प्राण परिपूनाम विधेयम परिपाल ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दू जिनके पास शक्ति सामर्थ है उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें प्राणई स्वय प्राणिन पानी साधव क्षण भंग सज्जन पुरुष अपने क्षण प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गाठ बांधे बैठे हैं उन स कृपय तो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि प्रियते हरो भगवती प्रिय हम सचराचर तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजालाम सुमे उनके ऊपर जो कृपा करते हैं उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो श्री सुखवाचन एवं भगवान भवानी भाव्यु रे भे प्रभावत श्री सुखदेव जी कहते हैं विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विषय को विश्व को खाने के लिए तैयार हो गए देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया तथा तरली कृत्यन महादेव भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी शैली पर उठाया और भक्षण कर गए तस्या दर्शया मास स्वावीर्यम यकार गले नीलम तभूषणम वह विष जल का पाप मल था उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया उससे उनका कंठ नीला पड़ गया परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया तप्यंते लोकतापे न साधव प्राय सो जना तद्धे पुरुष से परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं परंतु यह दुख नहीं है यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है निसम्य कर्म तत्संभो देवदेव प्रजादाक्षा ब्रह्मा वैकुंठ संवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजाध्यक्ष कन्या सती ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे दंदस उ परे जिस समय भगवान शंकर विस्मान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष ठपक पड़ा था उसे विच्छु साप तथा अन् विशैले जीवों ने एवं विशैले ओषधियों ने ग्रहण कर लिया ये श्रीमद्भागुते महाप्राणे पार चयता अष्टम स्कंधे अमृतमथने सप्तमोध्याय